विक्रांत को अब जाकर अदृश्य शक्ति के द्वारा कहे जाने वाले शब्दों के मतलब के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ रहा था अक्सर वो अदृश्य शक्ति पहाड़ और झरने की बात करता है अब विक्रांत को समझ आ रहा था कि पहाड़ का मतलब कहीं ना कहीं उसकी नौकरी यानी के काम से है विक्रांत को याद आ रहा था कि जब पहली बार अदृश्य शक्ति उसे नजर आई थी तब उसने पहाड़ का ही जिक्र किया था उसी दिन विक्रांत ने ट्रिपल मर्डर केस वाले मुजरिम को पकड़ा था इसके बाद दूसरी बार जब वो हाथ काटने वाला केस सॉल्व कर रहा था तब भी अक्सर वो अदृश्य शक्ति अपनी बातों में पहाड़ का जिक्र करती थी यहां तक कि उस दिन जब विक्रांत ने ऊंट पर बैठकर उस पर्स चोर को पकड़ा था तब भी उस शक्ति ने पहाड़ का जिक्र किया था इसके बाद आज भी उसे पहाड़ शब्द सुनाई पड़ा और आज ही उसे पुष्कर ने ट्रांसफर की बात सुना दी कुल मिलाकर पहाड़ का मतलब कहीं ना कहीं उसके काम से ही जुड़ा है और विक्रांत का काम है क्रिमिनल केस सॉल्व करना इसी तरह से विक्रांत ने झरने का भी अर्थ निकाल लिया था कहीं ना कहीं झरने का मतलब जो कि विक्रांत को पता चला है उस हिसाब से वो पैसे से रिलेटेड है यानी कि पहाड़ का मतलब करियर और झरने का मतलब पैसा है आखिर विक्रांत को इन दो शब्दों का मतलब समझ में आया था यानी कि अब अगर आगे वो कोशिश करता रहेगा तो उसे और भी शब्दों का मतलब समझ आ जाएगा विक्रांत ही सोच में डूबा खड़ा रहा उसको को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत किस ख्याल में डूबा हुआ है उसने फिर से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मुझे नहीं पता तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या नहीं लेकिन तुम ये नोट कर लो कि अब तुम्हे ओल्ड केस डिपार्टमेंट में काम करना है उश्कर ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा और हाँ अभी मुझे याद आया वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो तुम्हारी फर्स्ट प्रियोरिटी होगी दस साल पुराना केस है कोई काटने पीटने का केस है अभी तक सॉल्व नहीं हो सका है अब यह केस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पटापट इसे सॉल्व करो तुम्हारे लिए तो आसान होगा भाई तुम डिपार्टमेंट के होनहार ऑफिसर जो ठहरे क्या न फिर से गुस्से में कहा वो काफी गुस्से में लग रही थी सर अभी हमारी टीम ऑलरेडी एक मर्डर केस में उलझी हुई है और हमें हेल्प की जरूरत है ऊपर से अब यहां से ही किसी ऑफिसर को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जा रहा है मैंने तो ये नहीं कहा अगर विक्रांत यहाँ काम करना चाहे तो कर सकता है और वो ओल्ड केस डिपार्टमेंट भी टीम ए के अंडर में ही आता है वहां भेजने का मतलब बस विक्रांत को एक्स्ट्रा वर्क दिया जा रहा है अच्छा और आपको लगता है कि आपने ये सही किया है विक्रांत के सर पर जब एक्स्ट्रा वर्कलोड जा रहा है तो उन्हें एक असिस्टेंट भी दिया जाना चाहिए ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके सुनिधि ने कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ऊपर सीनियर ऑफिसर से बात करके मुझे ही उनका असिस्टेंट बना दीजिए हम्म, सुनिधि की बात सुनकर अचानक से विक्रांत उठ खड़ा हुआ उसे यू अचानक खड़ा होते देख पुषकर डर गया उसे लगा कि कहीं विक्रांत पिछली बार की तरह फिर से तो नहीं उस पर हमला करने वाला है इस डर से उसने अपने कदम पीछे खींच लिये बच्चे परेशान मत हो विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा अभी भी वो बिल्कुल शांति था फिर उसने चिंता मत करो ये सिर्फ ओल्ड केस डिपार्टमेंट है मैं तो खुद ही वहां जाना चाहता हूं विक्रांत की ये बात सुन वहां मौजूद लोग सन्न रह गए पुष्कर के साथ ही सुनिधि को भी आश्चर्य हुआ कि आखिर विक्रांत इस तरह की बातें क्यों कर रहा है यहां देखो विक्रांत ने राघव की डेस्क पर इशारा करते हुए कहा मुझे तो ये ओल्ड केस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है वहां पर किसी केस को सॉल्व करने के लिए बहुत पैसे मिलते हैं वहां के केसेस हमारे डिपार्टमेंट से भी ज्यादा अच्छे और बड़े होते हैं मुझे चैलेंजेस लेना ऑलरेडी बहुत पसंद है और वहां रहते हुए अगर मैंने साल भर में दो तीन केस भी सॉल्व कर लिए तो भी अच्छी खासी कमाई कर लूंगा और सबसे बड़ी बात ओल्ड केस डिपार्टमेंट के केसेस सॉल्व करने पर डिपार्टमेंट में प्रमोशन भी जल्दी मिलती है अब देखो अगर मैंने ये स्लॉटर वाला केस सॉल्व कर लिया तो बहुत जल्द ही मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा विक्रांत की बातें सुनकर सुनिधि को भी गुस्सा आ गया उसने निराश होते हुए कहा सर क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा पैसे कमाने के चक्कर में आपको कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है ए, सही बात, सही बात, विक्रांत तुम ओल्ड केस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा करोगे मुझे पता है तुम काफी सारे केस चुटकियों में सोल्व कर दोगे मुझे तो खुशी होगी तुम अगर कोई केस सॉल्व करते हो तो मैं खुद तुम्हें अवॉर्ड दिलवाऊंगा पुष्कर ने जाते जाते वो मन ही मन विक्रांत को समझकर खुश हो रहा था बहुत सही विक्रांत देखना एक दिन मैं तुम्हें पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट तक भेज के रहूंगा पुलिस की नौकरी करना मुश्किल कर दूंगा तुम्हारे लिए पुष्कर के जाने के बाद भी सुनिधि का विक्रांत को डांटना चालू रहा आपका सच में दिमाग काम नहीं कर रहा है जब से आप ट्रेनिंग कैंप से आए हैं तब से खुद को सच में व्योम केश बक्शी समझने लगे हैं क्या वो ओल्ड केस डिपार्टमेंट है वहां कोई केस तभी जाता है जब यहां सॉल्व नहीं हो पाता है वहां 20-20 साल पुराने केस पड़े हैं अगर वो आसानी से सॉल्व होने वाले होते तो अब तक सॉल्व हो चुके होते हाँ विक्रांत श्रेयस भी बीच में बोल पड़ा सच कहूं तो मुझे लगता है पुष्कर ने जान तुम्हारा ट्रांसफर उस डिपार्टमेंट में करवाया तुम संगीता मैडम से क्यों नहीं बात करते वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगी कोई फायदा नहीं विक्रांत ने कहा यह सब करना अकेले पुष्कर के बस का नहीं है डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने किया है सब क्या मतलब ने मैंने इतना बड़ा केस सॉल्व किया मुझे अवार्ड तक मिला और हर सीनियर ऑफिसर की मेरे ऊपर नजर थी तो फिर तुम लोगों को क्या लगता है अकेले पुष्कर के कहने पर मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है उसके बस का है ही नहीं ये सब सीनियर ऑफिसर ने मिलकर किया है विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन क्यों सीनियर ऑफिसर ऐसा क्यों करेंगे श्रेयस ने पूछा क्योंकि तो मैंने उन्हें पैसे नहीं खिलाए मुझे अवार्ड में इतने पैसे मिले लेकिन मैंने किसी को कुछ घूस घूस पानी नहीं दिया हो सकता है उन्हें मेरा काम करने का तरीका ना पसंद हो मेरे काम का स्टाइल ना पसंद हो और हो सकता है कि मैं हर केस को इतनी जल्दी से सोल्व कर देता हूं इस वजह से जलते हों मुझसे विक्रांत का ओवर कॉन्फिडेंस देख सुनिधि को तो चक्कर आने लगा क्या बकवास कर रहे हैं सर आप <laughs> विक्रांत जोर से हंसने लगा अब क्या फायदा जो होना था वो हो गया अब जो सामने है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो लेकिन वहां के केसेस सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है आपने आरोप का हाल देखा वो काम नहीं कर पाता था इसीलिए उसे मॉनिटरिंग रूम में भेज दिया गया जहां कुछ भी खास नहीं होता है यानी अगर आपकी बात होगी तो फिर तो पुष्कर आपको वो काम भी नहीं देगा सुनिधि का विक्रांत फिर से हंस पड़ा वो मनीमन सोच रहा था कि अब मैं आगे क्या करूंगा वो सब मेरी अदृश्य शक्ति पर ही डिपेंड करता है